सबके अंतर अंतरात्मा ब्रह्म सब का अंतरात्मा ब्रह्म मनसाकार से विशुद्ध मन यहाँ पर सब का अंतरात्मा ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है ई किंचन नास्ति प्रसंग परब्रह्म का चल रहा है इसलिए ई का व्याख्यात करेंगे पर परब्रह्म में कुछ भी नाना कर नाना या भेद पर में कुछ भी भेद नहीं है बात ऐसी न की पूर्व मंत्र में जो कहा गया है उसकी दृढ़ता के लिए यह मंत्र आया है पूर्व मंत्र में बताया था कि इस लोक में जो पर हम सबकी आत्मा है वही परलोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है इस लोक में स्थित हम सबका जो आत्मा है वही परलोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है तो सबका अंतर आत्मा एक है ऐसा पूर्व श्रुति से बताया गया उसी विषय को दृढ़ करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है एक अर्थ पर में कुछ भी भेद नहीं है इ किंचन नाना ना पर में कुछ भी भेद नहीं ध्यान देना पर ब्रम में भेद कब होता देखो परभ्रम एक है कैसा चेतना चेतन से विशिष्ट परभ्रम एक ही है तो विशिष्ट से अतिरिक्त कुछ है तो यदि पर ब्रम दो होते तो उनमें परस्पर का क्या रहता भेद है ना इस लोक के प्राणियों का आत्मा दूसरे लोक के प्राणियों का आत्मा ऐसा इस प्रकार यदि परम्रम भिन्न भिन्न होता तो उनमें भेद रहता और जब एक ही है तो उसमें कुछ भी भेद नहीं है वह व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है यह नानावी उपस्थिति जो में भेद जैसा देखता है भेद वास्तव में नहीं है इसलिए क्या था भेद जैसा जो पर्रम्ह में भेद जैसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है देखो यह परब्रम विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है कैसे मन से अशुद्ध मन से साक्षात्कार होगा तो मन की अशुद्धि क्या है राग द्वेश मन की अशुद्धि है और राग द्वेश का मूल भी क्या है रजतम रजो शास्त्रविध कर्म करने से क्या होगा सत्यगुण की वृद्धि होगी और सत्गुण की वृद्धि से क्या होगा रस्तम की निवृत्ति हो जाएगी और रस्तम की निवृति होने से क्या है मन शुद्ध मन्सुद्ध हो जाएगा मतलब रस ये जो राग द्वेष रूप अशुद्धि है ये हट जाएगी हम्म दृश्य तेतु अग्रिया बुद्धिया इस प्रकार पहले भी शुद्ध मन से साक्षात्कार करने की बात कही थी और मंत्र में प्रथम पंक्ति से जो प्रतिपादित अर्थ है प्रथम पंक्ति क्या यदि तदमूत्र यदमुत्र तदन य है तो प्रथम पंक्ति से जो बात कही गई थी पूर्व मंत्र में उस उसी को दृढ़ करने के लिए नये नाना से किंचन है तो अब ध्यान देना परमात्मा एक ही है सब का अंतरात्मा पर एक ही है है ना आजकल तो लोग क्या है संप्रदाय भेद से वर्ग भेद से देश भेद से भी अलग अलग समझते हैं बोले तो हिंदुओं का भगवान तो ये है मुसलमानों का भगवान ये है ईसाइयों का ये है अलग अलग लोग समझते हैं तो यही सब भेद बुद्धि है ना तो ऐसे लोगों के लिए स्मृति कहती है मृत्यु सा मृत्यु गच्छती हुआ व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है और ये जो साक्षात् ऋषि है तो उनका कैसे है कि तद ही तत्न ऋषि वामदेव आदया मनु रघुम सूर्य वामदेव को कैसा साक्षात्कार हुआ की मैं ही मनु हुआ मैं ही सूर्य हुआ फल मेरा अंतरात्मा ही क्या है मनु का अंतरात्मा और मेरा अंतरात्मा ही सूर्य का अंतरात्मा जिसका सर्वात्मा के साथ कुछ ऐसा अंतर लगा ने? तो मेरा अंतरात्मा ये सबका अंतरात्मा है कि वो अलग हम अलग ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हीन भावना है और ये पतन का कारण है परमात्मा सबका एक ही है नाम भले लोग अलग अलग करें उपासना पद्धति लोगों की अलग अलग हो भले लक्ष्य सबका एक ही है और भाव शुद्ध है तो भगवान सबको प्राप्त होते हैं सभी अभी एक केरल में हम गए थे तो एक कबील्यानंद स्वामी जी एक अच्छे संत हैं वो बता रहे थे केरल में जैसे यहाँ भिक्षुक होते हैं ना तो वहाँ भिक्षा भिक्षा प्रतिबंधी है जेल हो जाएगी भारत का ही एक राज्य है लेकिन वहाँ भिक्षा नहीं मांग सकते एक जगह केवल पूरे केरल में एक जगह है वहाँ भिखारी रहते हैं खिचड़ी मिलती है भोजन मिलता है तो उस जगह का नाम हम भूल गए हैं कोई तो बताते थे कि देवानंद तो जी कि एक, एक, एक ब्राह्मण देवता थे उनका कोई एक सेवक स्थान में जाती लेकर साथ जाते थे तमाम कथा करते थे पूजा पाठ करवाते थे जो दक्षिणा मिलती थी कपड़ा और बर्तन सब उसके उस सेवक सिर पर लेकर आता था एक दिन वो स्नान करके सुबह और बैठ करके ध्यान करने लगे संध्या करने लगे वो पूक क्या कर रहे हैं आप उसको कुछ पता ही नहीं था ना सेवक को क्या हो पूजा क्या होती क्या होती क्या हो, हो, करते है आप उन्होंने सोचा इसको बताना नहीं चाहिए नहीं चाहती बहुत पूछा बोला नहीं बताया नहीं तो हम नहीं जाएंगे तुम्हारे और सामान बंद पंडित जी का बोले हम भगवान का ध्यान करते हैं बोले भगवान कैसा होता है तू तो क्यों नहीं चाहिए तुम्हारे बोला, बोला भैंस जैसा होता है उसको बोल दिया भैंस जैसा होता है भगवान गुस्सा करके बोला अब वो क्या है कि वो भैंस भगवान का ध्यान करने लगा भाई इसका और भाव उसका बहुत शुद्ध था जीवन में कभी अपराध उसने किए नहीं थे लोग लालस थी नहीं शुद्ध आदमी था निस्काम व्यक्ति था बहुत अच्छा था तो उसने और ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी पंडित जी इसकी सब पूजा करते हैं पंडित जी जी इसका अध्ययन करते हैं सबसे बड़ी वस्तु होगी तो ऐसा है तो भाई इस भगवान का ध्यान किया तो भाई भगवान से रखोगे क्या करें बोले हमको इतनी परेशानी है पंडित जी पूरा पूजा हम कहते हैं सिर पर चलो हम थक जाते हैं इसको रख लो तुम तो उस पर सामान रख के चलने लगा पंडित जी देखें कि वो सामान तो दिखाई देता था नहीं दिखाई दे रही कैसे जा रहा है ये सामान बोले तो आपने जो महाराज जी कहा है गुरु जी तो वही है कौन है बोले भगवान है तो भगवान के ऊपर रखा है कहा भगवान बोले क्या है हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कहता है की आप तुम्हारे गुरु जी क्यों नहीं दिखाई देते हमको दिखा हमारा इतना काम कर रहे हैं कैसे है पंडित जी पूछते हैं बोले बहुत बढ़िया है कितने सुंदर है कितने अच्छे मेरा वजन हल्का कर रखा है दर्शन कराओ दर्शन दो महेश भगवान मना किया क्यों तो बोले ये जो है पैसा के लिए पूजा करता है ये तो नाटक है इसका ध्यान भजन करना इसका पूरी ड्रामाबाजी है हरे में हमसे प्रेम नहीं है ये तो एक साधन हमको बना रखा है धन घंटे प्रेम करता है मेरे से प्रेम यह नहीं करता है मैं दर्शन कैसे दूंगा भी इसको फिर जब उसने बहुत प्रार्थना की तो उसने कहा भगवान ने एक बार दर्शन हम दे दें बाद में इसको नहीं देंगे तुम जैसे चाहो तुम्हारे पास हर वो तुम्हारे पास आएंगे तो जहाँ दर्शन हुआ था वही जगह केरल में वहाँ भिक्षुक है नहीं भिक्षुक भिक्षु नहीं है केरल में भी भोजन करने आपको कोई आमंत्रित करे तो आप जा सकते हैं इस तरह नहीं है कि रास्ते में मांग रहे हैं कहीं घर में जाके मांग रहे हैं वहाँ नहीं है मैंने ये बताया कि कहने के तात्पर्य है कि भगवान भाव के भूखे हैं प्रेम के भूखे हैं और किसी ज्ञान ध्यान की कोई बात नहीं है भगवान के यहाँ भगवान के लिए सब बराबर है छोटा पढ़ शिक्षित अशिक्षित सब बराबर है वहां पर शुद्ध प्रेम होगा तो भगवान मिल जाएंगे उसको चाहिए जिस चाहिए कोई किसी भी प्रकार पूजा करे चाहे किसी भी प्रकार प्रार्थना करे कोई जरूरी नहीं है, करे। दर्शन क्या? वही है ना प्रति में हो जाएगा तो चिंतन यही है ना तो तो भग, भगवान सब में है तो ब्रह्म का अभेद ये नै नाना किंचन ये स्पूर्ति क्या बता रही ब्रह्म का अभेद और देखो यहाँ पर यहाँ देखेंगे इसके द्वारा शंकर क्या करते हैं कि जगत का मिथ्या तो सिद्ध करते हैं किसके द्वारा ना कि यहाँ पर नाना तो नहीं है मतलब भेद नहीं है भेद नहीं नहीं। नहीं। देना जो वस्तु ना हो और प्रतीत होगा वस्तु कैसी होगी मिथ्या तो सुक्ति में रजत नहीं है नहीं। और फिर भी प्रतीत होती है तो हाँ रज्जु में साप नहीं होता है फिर भी प्रतीत होता है तो वह साप तो वैसे ही यह भेद कुछ नहीं है लेकिन फिर भी प्रतीत होता है ध्यान देना मत में जब कहा जाता है कुछ भी भेद नहीं है तो भेद कर भिन्न पदार्थ है भेद कर तो अनन्य भाव भी होता है भेद की शर्त में प्रसिद्ध है अनुन्य भाव अर्थ में पर भेद देते वर्त देते इस विस्पत्ति के अनुसार भेद का क्या अर्थ है भिन्न पदार्थ है ना ये जगत तो संकर मत के अनुसार यहाँ पर ने नाना किंचन का क्या है कि इस जगत में यहाँ पर भेद कुछ भी नहीं है मतलब जगत में भेद कुछ नहीं है या श्रुति किसका निषेध कर रही है भेद भेद का भेड़ प्रतीत होता तो श्रुति निषेद करती है तो निषेध करने से भेद कैसा हो जाएगा भेद होता है और निषेध करती है तो भेद कैसा हो जाएगा मिथ्या तो ध्यान देना तो सिद्धांति के अनुसार यहाँ पर प्रसंग किसका चल रहा है परमात्मा का यदि वे तदमूत्र है ना तो यह जो है श्रुति जो है परमात्मा के भेद का निषेध करती है मतलब परमात्मा एक है अभिन्न है और ये जगत का निषेध नहीं करती है इसलिए जगत मिथ्या नहीं है जगत मिथ्या नहीं, नहीं हाँ बल्कि वो जगत कैसा है सत्य है कैसा जगत सत्य है ब्रह्मात्मक जगत सत्य है कैसा जगत है अज्ञानी हाँ, की बुद्धि में सिर्फ जो स्वतंत्र जगत है जैसा वो समझता है उसकी कोई बात नहीं है जगत कैसा है ये ब्रह्मात्मक व सत्य है ध्यान देना यदि या श्रुति ने नाना सुकिचन सबका निषेध करती तो इंसानो भूत भव्य से आगे एक मंत्र आएगा स्वतंत्र जगत और ब्रह्मात्मक जगत देखो अज्ञानी व्यक्ति ये घट है ये पट है अमुक अमुक अमुक सब जानता है ना पर इसको ब्रह्मात्मक जानता है स्वतंत्र जानता है तो तो तो तो, ठीक है तो अज्ञानी की बुद्धि का विषय जो है ना ये ये तो क्या है स्वतंत्र जगत तो इसको शास्त्र सत्य नहीं करता पता ही हो नहीं तो है तो ध्यान देना ध्यान देना तो ब्रह्मात्मक हो सकते है कैसे सत्य है आपकी बात सही है वो ब्रह्मत्म का सत्य है स्वतंत्र तो वो है ही नहीं।, नहीं यदि स्वतंत्र होता तो सत्य स्वतंत्र वो तो वही है है ना यदि वह स्वतंत्र होता तो तो सत्य है ना कैसे सत्य है किस रूप से सत्य है बिता रहेगा किस रूप से सत्य है जैसे एक व्यक्ति पाचक भी है पाठक भी है ना तो लेकिन जब वो पकाता है जब वो वो वो पढ़ाता है तब उसको पाठ करते हैं ऐसे पाठ करते तो वही बात है है ना वही बात है मतलब तो वही है लेकिन सत्यत्व उसका कैसे ब्रह्मात्मा का होने से उसका सत्यत्व है स्वतंत्र तो होने से सत्यत्व तो स्वतंत्र है ही नहीं वो ऐसा तो अब देखना आगे एक मंत्र आएगा उसमें भगवान को कहा गया है ईसानो भूत वस्तोदश मंत्र में बारहवे में भी है ईसानो भूत भव्य इस कार्य भूत काल में विद्यमान वर्तमान काल में विद्यमान और भविष्य काल में विद्यमान प्रपंच का हुआ शासन मतलब करने वाला है नियंत्र है ऐसा कहा गया है है ना तो ध्यान देना बारहवें मंथ में परमात्मा को ईसानो भूत भव्यस इस प्रकार स्तर कालवर्ती पदार्थों का स्तर चेतना चेतन का शासक कहा गया है तो यदि ने नाना सिकिंचन या श्रुति सब का निषेध करती जगत का निषेध करती तो फिर उसका जगत का शासक कहती अगली श्रुति तो अगली श्रुति उसको जगत का शासक कह रही इससे भी ये क्या सिद्ध होता है कि, कि क्या सिद्ध होता है कि वो जगत का निषेध नहीं करती इसलिए जगत मिथ्या नहीं है बल्कि सत्य है और सत्य पदार्थों के होने पर ही उससे सत्य शासक का कथन होता है ये देखना जो योग वाशिष्ट में आता है ना ईसा की है राम ये जगत तीनों खानों में नहीं है तो, तो उसका यही मतलब है कि अब ब्रह्मात्मक जगत तीनों कालों में नहीं है है ना ये यही योगी बहुत जगत तीनों कालों में नहीं है तो कैसा जगत अब्रमात्मक जगत तीनों कालों में नहीं है ब्रह्मात्मक जगत का निषेध नहीं है अब देखना तो अब देखना अब्रह्मात्मक देख जगत का निषेध इन लोगों को पाठ सुधारा सुधारा गया था इनकी पुस्तक से ठीक कर लेना इस पुस्तक इस पेज में बहुत अशुद्धियां हैंख लेना अब देखो तो अभी बृह में भी यही ऐसी आती है एक प्रकार अंतर से भी अर्थ इसका कर सकते है ये जो तो महावास्तु का वचन है्याम नानता बी और नये ये दो तो उपसर्ग है ना नहीं अव्य है ये वो निपात है ये वी और नये अस्यवाचि भ्याम है ना इसका अर्थ है यहाँ पर प्रथाकर्थ के वाचक करते, करते के वाचक वी और और ने ने ने से से से से ना ना ना ना होते हैं। तो तो अब देखेंगे तो नहीं ना, ना ना, नहीं है ना, नहीं। ने से, ने से क्या होगा करेंगे जगत में और नाना का अर्थ हो जाएगा पृथक किस से पृथक इस महावास्तु के वचना अनुसार नाना का क्या अर्थ हो जाएगा पृथक क्या अर्थ हो जाएगा कि इस जगत में ब्रह्म से प्रथक कोई वस्तु नहीं है यहाँ पर किंचन पाठ होना चाहिए किंचित लिखा है क्या हाँ उससे सुधार लेना इस जगत में ब्रह्म से प्रथक कोई वस्तु नहीं है प्रथक का क्या है ब्रह्म से प्रथक का क्या मतलब है स्वतंत्र इस जगत में ब्रह्म इस जगत में स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है या ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है मतलब सभी कैसे है ब्रह्म से अपृथक सिद्ध है कैसे है सभी अपृथक सिद्ध है ऐसा देखेंगे और तो ये जगत ब्रह्म से पृथक रहता है कि आपको रहता है जगत ब्रह्म से पृथक है कि आप्रथक आप्रथक है। प्रथक। तो ऐसा मानने पर ना कि यह श्रुति जो है ना ये कि ब्रह्म से पृथक कुछ नहीं है मतलब सब कुछ कैसा है ब्रह्म से अपृथक है अच्छा तो अब ध्यान देना तो अभी ये जो अपृथक वस्तु होती है वो होती है ब्रह्मात्मक कैसी होती है ब्रह्मात्मक वस्तु का भी ब्रह्म से पृथक रह सकती है क्यों ब्रह्म आत्मा नियंत्रक तो ब्रह्मात्मक वस्तु अपनी आत्मा ब्रह्म से पृथक नहीं रह सकती है तो ऐसा मानने पर इस श्रुति के द्वारा यह श्रुति किसका निषेध करती है स्वतंत्र वस्तु का किसका निषेध करती है हाँ जब ऐसा महाभार के अनुसार लेंगे तो यह श्रुति पृथक वस्तु का निषेध करती है मतलब स्वतंत्र वस्तु का निषेध करती है स्वतंत्र जगत का निषेध करती है आप देखेंगे और इस श्रुति के बृहद रानक में भी यह श्रुति आती है कौन नानास्त किंचन तो वहां पर भी यह जगत का निषेध नहीं करती है नीचे की पंक्तियों में आई नय नानास्त किंचन नय नाना सिमला नीचे तीसरी लाइन ये बृहद को हम ले रहे हैं नय नानास्ती सबका निषेध नहीं करती क्योंकि सबका निषेध मानने पर सर्वस्वती सर्वस्वाना सर्वस्या अधिपति ऐसी विगृणा कि परमात्मा सबको बस में करने वाले हैं सबके शासक हैं सबके अधिपति हैं। तो इस प्रकार जो ब्रह्म को कहा गया है ना क्या सर्वान तो और स्वामित्व तो सत्य संकल्पत्व तो ये सभी गुणों का वर्णन करना हो जाए, हो जाएगा, जाएगा। वसित्व ईशानतव तो, अधिपतित्व इन गुणों का वर्णन करना यदि सबका निषेध हो गया सब है ही नहीं तो उनको क्या है की सबको बस में करने वाले कैसे बनेगा यदि सब है ही नहीं तो वहां भी निषेध नहीं किया गया है ऐसा चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे अभेद किसका है विशिष्ट ब्रह्म का अभेद किसका है विशिष्ट हाँ विशेषणों का परस्पर में भेद है तथा विशेषण और विशेष का भी भेद है परस्पर में अभेद किसका है विशिष्ट ब्रह्म का चलो आगे आना ब्रह्मात्मक जगत अगले पेज पर अमर की एक पंक्ति है हिरु नाना क्या वर्जन है इसके अनुसार क्या है ये हिरुग और नाना शब्द ये वर्जन अर्थ में है तो इसके अनुसार नाना कर्त होगा हो वर्जन वर्जन अर्थ क्या है बिना नाना कर्थ क्या होगा बिना तब इस श्रुति का क्या हो जाएगा ने नाना किंचन अर्थ इस जगत में नाना कर्थ है बिना की ब्रह्म के बिना कोई वस्तु नहीं है ब्रह्म के बिना सब वस्तुएं कैसी हैं ब्रह्म की अभिनाभूत है ब्रह्म की, है। ब्रह्म, की? है। ब्रह्म, की? ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है ब्रह्म के होने चाहिए ब्रह्म के अभिनाभूत है इसलिए ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है मतलब ब्रह्म को छोड़कर कोई वस्तु स्वतंत्र ब्रह्म के बिना कुछ नहीं मतलब ब्रह्म को छोड़कर कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है में में गीता भगवान ने क्या कहा है न तद अस्थि बिना मया भूतम चराचरम चरम देखना कि तद ना वह वस्तु नहीं है वह चराचर और कोई नहीं वस्तु नहीं है जो कि मेरे बिना हो वह चराचर वस्तु नहीं है जो कि मेरे बिना हो ऐसा भगवान ने कहा है सर्वात्मूतम परमात्मत्व कु न उपलब्ध थे हम, हम सबका सब सब जो परमात तत्व है वो सबका आत्मा है ना तो हम सबका सर्वात्मूत परमात्म तत्व कुतः न उपलब्ध थे कस्मात्मात् न उपलब्ध किस कारण ज्ञात नहीं होता है इत इस पर कहते हैं मनसा नाना अस्ति किंचन मृत्योसा मृत्यु गच्छति यहाँ पश्य मनस नाचन मृत्यो विषय मनसाव आतव्य अस्त किंचन मृतो सा मृत्यु सह मृत्यु गच्छति यहाँ मनसा एवं इदम वापतव्यम इधम मनसा एव वाप्तव्यम इदम का अर्थ है को मनसा एवं विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए इदम का अर्थ है का मनसे वाप्त अर्थ है विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए पर विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार करने योग्य है लग जाएगा परम ब्रह्म विशुद्ध मन से ही साक्षात्कार के योग्य है ये किंचन नाना इसका अर्थ पर में कुछ भी भेद नहीं है पर में कुछ भी भेद या नाना युपस्थिति करते परि जो में नाना पर जैसा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है मृत्यु मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है बार बार जन्म मरण उसका संसार में होता रहता है देखिए यहाँ पर भक्ति में मनसा एव इधम आप इदम कर से आत्म स्वरूप आत्मस्पम करमापम मनसा एवं आप मनसा करते हैं विशुद्ध मनोग्राह्यम विशुद्ध मन से ग्राह्य है विशुद्ध मन से जानने योग्य है विशुद्ध मन से साक्षात्कार करने योग्य है उक्तम अर्थम ये दृढ़ी करना अभ्यसती पूर्व मंत्र में कहे गए अर्थ को ही दृढ़ करने के लिए पूर्व मंत्र में अर्थ जो कहा गया है ना यदे तदमूत्र और यदमूत्र तद भी मतलब सबका अंतरात्मा ब्रम्म एक ही है तो पूर्व मंत्र में कहे गए अर्ध को ही दृढ़ करने के लिए अभ्यसती का अभ्यास करते अर्थात पुनः देते हैं अर्थात अर्थात पुनः कहते हैं पुनः कहते हैं मतलब नयान किंचन पहले अच्छा पहले भी ये बात आई थी ना ठीक है पूर्व मंत्र में कहे गए अर्थ को ही दृढ़ करने के लिए अभ्यास करते हैं अभ्यास करते हैं मतलब फिर उसी बात को कहते हैं हाँ आ, उसका अभ्यास करते हैं मतलब दोबारा कहते हैं उसको किस, किन शब्दों में दोबारा कहते हैं ने नानास्ति नई नाना से किन चना अभ्यास करते हैं मृत्यु कहते हैं स्पष्ट इस से इसका हम सोचते पहले वाला देख लो हाथ से है ना दसम का थोड़ा सा आए? एक पे भी कुछ छूट गया क्या हमसे बोलो बोलो कुछ इत्यादि बता दी हम लोगों का सर्वात्म परमात्मा तो किस कारण ऐसी ज्ञात नहीं होता है भूल दिया है नम लोगों का परमात्मा तत्व परमात्म तत्व का ऐसा है होता है ना जो तो सर्वात्म परमात्मा तत्व तो है वो हम लोगों का है हम लोगों का शर्वा भूत परमा तो किस कारण ऐसी ज्ञात नहीं होता है इतना तरह ऐसी शंका होने पर कहते हैं मतलब अच्छा अभी देखिए हाँ दसवा का थोड़ा भाग्य देख लो इसमें क्या था शंका ना कि परमात्मा को सबका आत्मा होना संभव नहीं है क्योंकि अहम इस प्रकार है अहंता के आश्रय रूप से परमात्मा अहंता के आश्रय रूप से आत्मा का अनुसंधान किया जाता है, है? आ, परमात्मा आत्मा ही तो है।, है परमात्मा क्या है अपना आत्मा है तो अहम इस प्रकार आत्मा रूप से परमात्मा का अनुसंधान किया जाता है और अहम यही वस्मी अहम ये वस्मी इस प्रकार जो अनुसंधान होता है आत्मा का परमात्मा का तो देशांतर की सब देश होता है या देशांतर व्यावृतव होता है देशांतर देशांतर से व्यावृत देशांतर द् से व्यावृत मतलब क्या होगा देशांतर देशांतर में न है हम इसमें देशांतर से व्याप्र चित्व अनुसंधान होता है अब देना तो ऐसी स्थिति में देश, काल, वर्ती, सभी पदार्थों का आत्मा हो सकता है ऐसी अच्छा। तो होने पर बताया जाता है जो परमात्मा इस लोक में स्थित प्राणियों की आत्मा है वही परमात्मा लोकांतर में भी स्थित प्राणियों की आत्मा है दूसरे देश में स्थित प्राणियों की आत्मा है वही है उपनिषदों की बहुत उदार दृष्टि है उपनिषद का जैसा नहीं मिले हाँ अभिप्राय मिलेगा ये देख, ये बात है ना, कि जब अहम यही वर्ष में ऐसी प्रती होती है जब ऐसी प्रती होती है तो, तो फिर आप परमात्मा को सर्व देश सर्वकालती पदार्थों का आत्मा कैसे माना जाए है ना तो परमात्मा को सभी का आत्मा मानने में क्या बाधक है बोलो आम यही वसमित प्रती है ना यही शंकर है ना परमात्मा को परमात्मा सभी का आत्मा है इन परमात्मा को सभी का आत्मा मानने में क्या बाधक प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी आम यही वसमित प्रती प्रती है ना तो यहाँ पर सिद्धांति पूछता है ये प्रतीति किसकी है ब्रह्म तत्व वेताओं की है या तो मूड की है कि परमात्व के नाम क्या परमात्म तत्व की परमातत्व वेताओं की क्या ये कैसी प्रतीति आम प्रती थी मैं यहाँ पर ही हूँ ऐसी प्रतीति किसकी प्रतीति थी परमा तत्व क्या परमात्म तत्व वेताओं की अब मैं यहाँ ही हूँ ऐसी प्रतीति थी सर्वदेश सर्व कालवर्ती पदार्थों के सर्वदेश सर्व कालवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है में आती है? परमात्मा को सर्वदेश सर्वकाली पदार्थों का के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है कि, कि, कि किसे आत्मा होने में बाधक हो रहा है किसको आत्मा होने में बाधक हाँ परमात्मा को सर्वदेश सर्व पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है बाधक रूप से है कोई के जीवात्मा जीवात्मा तो से से वो, वो नहीं है हाँ। तो क्या आप नहीं, नहीं। एक मिनट ऐसा देखो बात ये है ना जो शंका किसने किसी ने की थी कि उसने शंका में ये कहा था कि अनुसंधान अहम देखना अहम इस प्रकार ही परमात्मा का अनुसंधान होता है परमात्मा का अनुसंधान किस प्रकार होता है तो अनुसंधान करेंगे कौन तो जीव भी करेंगे किस प्रकार करेंगे तो प्रकार इस प्रकार अनुसंधान होता है है ना तो ये इस से परमात्मा सब के आत्मा रूप से ज्ञात होते हैं अथवा देशांतर व्यप्रीत ज्ञात होते हैं देशांतर बताई समझ में तो ऐसी स्थिति में कि परमात्मा को सबका आत्मा कैसे मान लिया जाए तो परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधा हो रही थी। तो यहां उस प्रती पक्षी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिद्धांती बोलता है कि ये प्रती किसकी है बताओ हमको क्या ब्रह्म वेताओं की है या सामान्य व्यक्ति की है होगा तो प्रश्न है क्या ब्रह्म तत्ववेदताओं की हम ये, ये प्रतीदेशवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में बा यह प्रतीति परमात्मा को सर्वदेश सर्वकालती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है नाम अथवा परमातत्व ज्ञान से रहित लोगों की परमात तत्व के ज्ञान से रहित लोग रहित लोगों की प्रतीति लग गया परमातत्व तो ज्ञान से रहित लोगों की प्रतीति मतलब वैज्ञानिक की प्रतीति मूड की प्रतीति दो पक्ष हुए ना मतलब इसकी प्रतीति परमात्मा को सर्वदे सर्वकालती पदार्थों के आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है किसकी दूसरे पक्ष के अनुसार किसी प्रतीसरे पक्ष के अनुसार दो पक्ष हुए ना तो उसमें प्रथम पक्ष में क्या क्या है बोलो प्रथम पक्ष बोलो ब्रह्म <coughs> की प्रतीति पूरी बात बोलो ब्रह्म ज्ञानी की प्रतीति प्रती हाँ ये परमात्मा को, को, को बाधक रूप से कही जाती है हाँ मतलब तो ज्ञानी की प्रतीति कि मैं यहाँ ही हूँ ऐसी प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा होने में बाधक रूप से कही जाती है क्यों सबका आत्मा होगा वो सब जगह रहेगा यहाँ ही क्यों होगा तो ना अद्याय कर प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि तेसाम तेसाम से क्या लेना है परमात्मा तुम विमाम क्योंकि परमात्माओं को आम इव मैं यहाँ पर ही हूँ मतलब ब्रह्म ज्ञानियों की ऐसी प्रतीति का ही अभाव है प्रत्युत कार बल्कि अहम मनोरम सूर्य इस प्रकार सर्वस्तु वर्तितया एव अनुभवात की सभी वर्व वस्तु वर्तितया की अहम मनोरम सूर्य इस प्रकार परमात्मा की सर परमात्मा पर पर की सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव होता है परमात्मा का सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही अनुभव कैसे प्रती थी कि परमात्मा की सभी वस्तुओं में विद्यमान रूप से ही प्रतीति होती है लग गया तो ऐसी अहम यही ऐसी प्रतीति हो जी अब अब किसकी प्रती आई दूसरे पक्ष के अनुसार अज्ञानी गीता दुखी तथा रही नाम की अज्ञानी की प्रतीति आम ये यो ये की प्रतीति परमात्मा को सबका आत्मा उन्हें बाधक है तो उसको क्यों? क्यों उसको क्यों को परमात्मा प्रतीत होता ही नहीं यदि को परमात्मा प्रतीत हो मैं यहाँ ही हूँ तब तो बाधा हो जाएगी तो उसको अज्ञानी की आपको परमात्मा प्रतीत होता ही नहीं अज्ञानी की प्रती का विषय परमात्मा है नहीं नुगिया अतत्व विराम अहम प्रतीजीव मात विषय अतत्व वेताओं की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने के कारण अतत्ववेदताओं की है ना अतत्ववेदताओं का क्या हो जाएगा कि ब्रह्म तत्व के ज्ञान से रही ब्रह्म तत्व के ज्ञान से रही अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने से क्या हो गया अत अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति अहम प्रतीति अज्ञानी व्यक्ति को किस होगी अहम ये बस अहम यही तो अज्ञानी व्यक्ति की अहम प्रतीति का जीव मात्र विषय होने के कारण क्या विषय है जीव मात्र विषय होने के कारण अब देखो तदाइम अप्रतीत परमात्मा उस समय परमात्मा प्रतीत न होने पर परमात्मा प्रतीत हो रहे हैं उस समय परमात्मा प्रतीत है? न होने पर तथ है तब देशान्तर व्यावृत देशांतर व्यावृतत्व प्रती से तब देशांतर व्यावृतत्व देशांतर व्यावृतित्व प्रतीति देशांतर प्रतीति होने से कैसी प्रतीति उसकी आम प्रती है ना तो देशांतर व्यावृतव प्रतीति होने से सर्वदेश अच्छा या ऐसा कर लेना देशांतर व्यावृतत्व प्रतीति का ऐसा कर लेना प्रतीति का सर्वदेशवर्ती पदार्थ हाँ प्रतीति परमात्मा को सर्वदेशवर्ती पदार्थों के आत्मा होने में विरोधी होगी है तो वही है देशांतर व्याव प्रती परमात्मा को सर्वदेश पदार्थों के आत्मा होने में विरोधी नहीं है विरोधी तो जाएगा प्रतीति का विरोधी है ना विरोधी तो द... प्रतीति विरोधी है क्या नहीं, जाये। नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। प्रतीति विरोधी है क्या तो उसमें विरोधी तो जाएगा क्या जाएगा विरोधित्व का अभाव ठीक है देशांतर व्यात्व प्रतीति परमात्मा को सभी देशवर्ती पदार्थों की आत्मा होने में विरोधी नहीं है इति लग जाएगा अन्य विक्रम ध्यान रखना अतत्विदम अहम प्रतीत है तदाप्री तत्तर व्यावृत प्रती है इसको है सर्वदेश पदार्थात्म विरोधी मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या आपनोती है और एकादश मंत्र में क्या है गच्छती है बात एक जो परमात्मा में भेद जैसा देखता है वो संसार से संसार को प्राप्त करता रहता है पहले हाँ। हाँ। देल। हाँ। पहले तो बो, बो, को को तो तो, करते तो नहीं नहीं वो खुद को हैं ये ये बीमारी बीमारी है है भी भी तो साड़ी नहीं नहीं पहनते आप कम अभी भी। तो पहले बताया कि परमात्मा पहले क्या होगा ना हाँ चुए अंगुष्मात्रो मध्य आत्मनी ईषतिशानो भूतभव्य तथो विजुगुपते अंगुष्मात्र पुषा मध्य आत्मनिष्टी ईशान भूतभव्य तत विजुगुपति एक वै तत् भूतभव्य भूतभव्य ईशान पुषा भूतभव्य ईशान पुष्ह अंगुष्ठमात्र आत्मध्येष्ट ईशान पुरषा अंगुष्ठमात्र आत्मध्येतीजुस तत्त वै भूतभव्य ईशान भूतक भूत काल में विद्यमान चेतना चेतन भव्य बेकार है भविष्य काल में विद्यमान चेतना चेतन मतलब क्या हुआ सभी काल में विद्यमान चेतना चेतन का से शासक ईशानक है शासक ईशानक ख्यार् पुरुष आकर्थ है यहाँ परम पुरुष परमात्मा की भूत भव्य से तीनों कालों में रहने तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन का शासक परमात्मा पुरुष का ख्यार् परमात्मा अंगुष्ट मात्र कर अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला होकर अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला होकर आत्मनी मध्य टिष्ठकी या आत्मनी करते शरीर की शरीर के मध्य में मतलब हृदय में शरीर के मध्य भाग हृदय में रहता है तिष्टी करते रहता है अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला होकर शरीर के मध्य भाग हृदय में रहता है कैसा होकर के अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर या दो तरह से संगति लगाते हैं एक तो कहते हैं कि मनुष्य के हृदय का अंगुष्ठ मात्र परिमाण है इसलिए परमात्मा को क्या फिर किया अंगुष्टमाच परिमाण ठीक है और देखना कि अंगुश्ठ मा उस हृदय में अंगुश्ठ मात परिमाण वाला उनका स्त्री विग्रह है इसलिए भी उसको क्या कह दिया अंगुश्ठ मात्र कह दिया दोनों तरफ से तक ध्यान करने के लिए जो हृदय है ना तो अंगुष्ठ मात परिमाण ही उसको कहते हैं ध्यान करने के लिए ध्यान का होता है हाँ चल जो कहते हैं उसके अंदर ध्यान करने के लिए जो हृदय का मन अंगुष्ठ मात्र होगा ज्यादा जनता अंग्रेजी में पुस्तक है अच्छा वो कहा रहता है परिमाण वाला होकर शरीर के मध्य भाग हृदय में रहता है तथा ना बीजुक सके मतलब सबका स्वामी होने के कारण तथा कर वात्सल्य अधिक होने से, से। परमात्मा सबका स्वामी इसलिए सबसे क्या करता है वात्सल्य सबका ईशाना द्वारा सबका शासक का आ गया है ना सबका स्वामी का आ गया है ना तो सबका स्वामी होने से वात्सल्य अधिक होने के कारण ना वो किसी से घृणा नहीं करता है सबके अंदर रहता है घृणा किसी से नहीं करता है क्यों उसका वास्तल बहुत है जिससे घृणा करेगा व्यक्ति उसको छोड़ देगा वो क्यों नहीं छोड़ता क्योंकि उसका वो घृणा नहीं करता सबसे प्रेम करता है तद एतद वही है पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया परम पर हृदयस्थ परमात्मा ही है हृदयस्थ परमात्मा ही है देखो व्याख्या में तीनों कालों में होने वाले चेतना चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त होकर उन पर शासन करने वाले परमात्मा उपासकों की उपासना की सुविधा के लिए धोकर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले दिव्य मंगल विग्रह को धारण करके शरीर के मध्य में हृदय में रहते हैं और वो वापस होने के कारण क्या है वो किसी से घृणा नहीं करते नीचे के पंक्तियों में देखेंगे नीचे हृदय का और हृदय परमात्मा के श्री विग्रह का अंगुष्ट मात परिमाण होने से हृदय परमात्मा भी अंगूष मात्र परिमाण कहा जाता है जैसे देखना पिता यदि कोई पुत्र गुणहीन है और मलिन है गंदा रहता है कोई पुत्र और गुणहीन है फिर भी पिता उसका त्याग करता है क्या पिता तो प्रेम ही करता है पुत्र यदि मिट्टी से सन करा जाए तो भी पिता उससे प्रेम ही करता है जीव में चाहे जितने दोष हो जाए भगवान तो प्रेम ही करते है उसे घृण ही करते हैं यह सुनकी उदारता का तो वर्णन कर रही है इसमें देख लो अंगुष्ठमा मध्य आत्म ईशान भूतभव्य तत विजुगुप सेतवे भूत भव्य ईशाना पुरुष अंगुष्टमात्र आत्मनी मध्य तिस्त तदा नुष्ठे तद एकदयी भूत भव्य ईशाना तीनों कालों में रहने वाले तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन का ईशाना शासक तीनों कालों में विद्यमान चेतना चेतन का शासक पुरुषा परमात्मा अंगुष्ट मात्रा अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला होकर आत्मनि मध्य तिस्त शरीर के मध्यभाग हृदय स्थान में रहता है का स्वामी होने के कारण अच्छे होने से वो किसी से घृणा नहीं करता है है ना उसकी क्या है कि चेतना चेतन तो उसके है तो अपने घृणा नहीं करता है ऐसे घृणा नहीं करता है लगाइए कालत्री निखिल चेतना चेतन ईश्वर तीनों कालो में विद्यमान संपूर्ण चेतना चेतन का ईश्वर परमात्मा मध्य आत्मनी मध्य आत्मनी से पर शरीर मध्य आत्मनीकर्ष किया है उपासक के शरीर के मध्य में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर रहता है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होकर से होकर रास्ते रहता है तथा नदाकर्ष भूत भव्य ईशान देव भूत भव्य का शासक होने के कारण ही वात्सल वात्सल होने के कारण दे गति को भी देखो ना चेतना चेतन चेतना चेतन रूप दे में विद्यमान दोषो को भी इष्ट रूप से देख भोग्योग भोग रूप से देखता है दोषों को कैसे देखता है भोग रूप से देखता है जैसे व्यक्ति भोग को भोग पदार्थ अच्छे लगते हैं ना वैसे उसको दोस्त भी अच्छे लगते हैं कि देगर दोषों को भोग्यत्व देखता है मतलब इष्ट रूप से देखता है भोग रूप से देखता है ऐसा चलो थोड़ा सा बता देता हूँ नसी शंका आ रही है ना यहाँ अंगुष्ट मात्र आया है ना तो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परमात्मा ले इसी शंका आ रही है कि यहाँ अंगुष्ट मात्रा शब्द आने के कारण तो यहाँ पर किसको ले लेना चाहिए जीव को किसको लेना चाहिए क्योंकि अंगुष्ठ मात्र शब्द आ गया है नहीं। नहीं؟ जब अंगुष्ठ मात्र शब्द आ गया है तो यहाँ पर जीव को ही लेना चाहिए परमात्मा को नहीं लेना चाहिए यत्न उसे शंका है अब देखिए प्राणाधिकार संचरित स्वाकर्म भी अंगुष्ठ मात्रुल्य रूपा सूर्य के समान भास्कर भास्कर रूप वाला सूर्य के समान भास्कर रूप वाला प्राणा दिपा प्राणा दीपा का सूर्य के समान रूप वाला और ये प्राणाधीपा का अर्थ है प्राण का स्वामी कौन है जीव सूर्य के समान रूप वाला जीव स्व भी अंगुष्ट मात्रा संचरती अपने हाँ अंगुष्ट ऐसा लगाना रवि तुल रूपा अंगुष्ट मात्रा प्राणादीपा रवि के समान रूप वाला अंगुष्ट मात्र परिमाण वाला जीव अंगुष्ठ मात परिमाण वाला जीव स्वकर्म भी संचरित अपने कर्मो से संचरण करता है तो इस स्मृति में प्राणादी मतलब जीव जीव को अंगुष्ठ मात्र कहा स्मृति है, है। अंगुष्ठ और ये स्मृति है अंगुष्ठ मात्र पुरुषम निष्ठकर्ष यमो बलात् कौन था एक सत्यमान सावित्री, कथा सावित्री सत्वान की कथा है सावित्री सत्यमान की कथा वहां पर क्या था कि इसमें सत्यवान की आत्मा को निकाल दिया यम ने वही है की यम बल, देवता ने बलात् बल से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले जीव को निकाल दिया जीव को निकाल लिया निकाल लिया अंगूठ मात्र परिमाण वाले जीव को निकाल करके चल दिया इत्यादि श्रुति स्मृति स्मृतियों में अंगुष्ठ मात्रत्व अंगुष्ठ मात्र रूप से प्रतिपादित जीव का ही श्रुति स्मृति में अंगुष्ठ मात्र रूप से कौन प्रतिपादित है अंगुष्ठ मात्रत्व कहंगुष्ट मात्र परिमाण वाले रूप से अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले रूप से प्रतिपादित जीव का ही अश्विन कठ इस कठ में प्रतिपादन क्यों ना हो प्रतिपादन क्यों ना हो तो ना कोई कहना चाहे कि उसका प्रतिपादन क्यों ना हो मतलब अवश्य हो प्रतिपादन क्यों ना हो मतलब यदि कोई कहना चाहे कि वो जीव भूत भव्य का शासक नहीं हो सकता है तो जीव को नहीं लेंगे तस्कार प्राणाधिपत जीवस प्राणाधिप जीव का भूत भव्य भूत भव्य पदार्थों का शासकत्व की असिद्धि है अनुपत्ति कर सीद्धि परमात्मा के भूत पदार्थों का हो सकता है परमात्मा का तो तो है ऐसा नहीं कहना चाहिए तो किया ना है इसका मतलब यहाँ पर जीव को नहीं लिया जा सकता है तो शंका करने वाला कहता ऐसा नहीं कहना चाहिए कौन कहता है शंका तो की है क्योंकि इसमें जो प्रथम पंक्ति है ना अंगुष मात्रा पुरुषों मध्यत्म तिस्थिति तो प्रथम क्या सुना गया जीव प्रथम सुने गए जीव के लिंग के अनुरोध से जीव के लिंग मतलब जीव की पहचान जीव की पहचान के अंगुष्ठ मात्र प्रथम प्रथम जीव की पहचान के अनुसार और चरम श्रुत और बाद में क्या सुना गया भूत यह परमात्मा की पहचान है परमात्मा के लिंग में लगा तो प्रथम सुन जो सुना गया वो बलवान होगा ये मतलब है प्रथम श्रुत जीवलिंग के जीव की पहचान के अनुसार बाद में सुने गए भूत भव्य ईसानत् आपेक्षिकव योजना की जा सकती है आपेक्षिक योजना की जा सकती है मतलब ऐसा देखो आपेक्षिक रूप से शासक वर्तमान काल में आपके पास जो वस्तुएं हैं ना उन पर तो आप शासन करते ही हैं, जो भी आपके सेवक हैं मजदूर हैं या जो भी कम से कम लोटा थाली उसी पर अपना नियंत्रण तो आप रखते ही है तो ये भी क्या हुआ इसी प्रकार भूतकाल में जो वस्तुएं थी उन पर भी नियंत्रण रखते थे, थे आगे होगा वो भी होगा तो क्या कहेंगे अपेक्षित शासक तो जीव का भी है निपेक्षक सापेक्ष लगाइए यहाँ पर ध्यान देंगे बाद में सुने गए भूत भक्त को ईशानत्व मतलब सापेक्ष रूप से योजना की जा सकती है ये किसने कहा ये ननु लेकर पूर्व पक्षे है ना बीच में थोड़ा सिद्धांती आया था वो कट गया तो अब सिद्धांती कहेगा न ऐसा नहीं कहना क्योंकि शब्दादेव प्रमिता इति अधिकरण शब्दादेव प्रमिता इस अधिकरण में ये ब्रह्म का अधिकरण है एवं एवं पूर्व पक्षम कृतवा ऐसा ही पूर्व पक्ष करके ऐसा ही पूर्व पक्ष आगे गया, गया कि जीव को लेना चाहिए तो हृदय छेद निबंधन कि हृदय अव छेदक मूलक क्या होगा हृदय अव छेदक परमात्मा हृदय व छेदन देश में रहता है तो परमात्मा का छेदक क्या हो गया हृदय हृदयावच्छेदक मूलक अंगुष्ट परिमाण को परमात्मा में भी होने से परमात्मा ने अपनी संभव हृदया देखो परमात्मा है तो व्यापक पर तो अंगुष्ठ मात परिमाण वाले हृदय में रहने कारण परमात्मा को क्या देंगे अंगुष्ट व्यापक परमात्मा को परिमाण वाले हृदय में रहने कारण क्या कहेंगे तो वही हृदय व छेद हृदया व छेदक मूलक या हृदय स्थान मूलक समझ लेना हृदय मतलब अंगुष्ठ मात परिमाण वाले हृदय स्थान अंगुष्ट मात परिमाण वाले हृदय व के कारण अंगुष्ठ परिमाण को परमात्मा में भी संभव होने से यह लगा कि ना परमात्मा में भी संभव हो जाएगा अंगुष्ट परिमाण अब ये अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंगुष्ठम क्या समाश्रता यहाँ भी परमात्मा के लिए अंगुष्ठ माद शब्द आया है कि अंगुष्ठ माद परिमाण वाला पुरुषा करते परमात्मा अंगुष्ठ माध परिमाण वाला परमात्मा अंगुष्ठम करते अंगुष्ठ माध परिमाण वाले हृदय का आश्रय लिया हुआ है अंगुष्ठ माद परिमाण वाला परमात्मा अंगुष्ठ माद परिमाण वाले हृदय का आश्रय लिया हुआ है के ऐसा नारायण उपनिषद में तैथ्वी हाँ नारायण उपनिषद में और अंगुष्ट मात्रा पुरुषो अंतरात्मा की सबका अंतरात्मा परमात्मा अंगुष्ठ मात परिमाण वाला होकर सब का अंतरात्मा पुरुष अंगुष्ठ मात परिमाण वाला होकर के सदा जनाना नाम हृदय सदा जनों के हृदय में स्थित है क्या चागन में या करना चाह अंगुष्ट मात्रा पुरुष श्वेता सूतर में अंगुष्ठ मातृत्व को अंगुष्ट मात्रत्व कार अंगुष्ठ मात परिमाण अंगुष्ट मात्र का अर्थ अंगुष्ठ परिमाण वाला फिर प्रत्येक है ना कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण को परमात्मा में भी सुने जाने से परमात्मा में भी सुने जाने से तो अंगुष्ट मात परमात्मा सुना गया ना परमात्मा कैसा सुना गया सुने जाने से असंकुचित भूतभव से तो ध्यान देना तो अब परमात्मा का अंगठ मात परिमाण सुना गया जीव का भी अंगुष्ट माप सुना गया था तो यदि इस श्रुति में जीव को लेंगे तो ईसानों भूत भव्य का अर्थ संकुचित करना पड़ता है जीव को लेने पर संकुचित करना पड़ता है सापेक्ष करना पड़ता है तो वही कहते हैं असंकुचित भूत भव्य अन्य अन्य पाठ है राम वाली बना लो अन्यथा सिद्ध अन्य सिद्ध ब्रह्मलिंग होने से अन्यथा सिद्ध ब्रह्म का लिंग क्या है असंकुचित भूत भव्य ब्रह्म का लिंग जो वही ये यह कैसे असंकुचित ब्रह्म का लिंग है मतलब तो ये अन्य प्रकार से सिद्ध होगा जीव को लेने पर ये सिद्ध होगा क्या नहीं सिद्ध होगा असंकुचित अनन्याथा सिद्ध ब्रह्म का लिंग होने के कारण ब्रह्म की पहचान होने के कारण अयम मंत्रा परमात्मा पर मंत्र परमात्मा का ही बोधक है ऐसा सिद्धांत किया गया है कहा ब्रह्म सूत्र में ओम पूर्ण पूर्ण उद्यकतेशिष्य ओम सन शांति पर एकमे पूर्वपक्ष पूर्वपक्षमें तो...